पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र बत्तीस केवल त्राटक का प्रयोग संकल्प शक्ति के प्रबल हो जाने पर बिना पास या फूक के दृढ़ संकल्प द्वारा स्वास्थ्य की शुभ भावनाओं के साथ ओम का मानसिक जाप करते हुए केवल दूर से त्राटक करने से भी सारे रोग दूर किए जा सकते हैं परंतु यह फलपात्र की श्रद्धा और पूरे सहयोग से ही प्राप्त हो सकता है दूर बैठे रोगी का इलाज ध्यान की अवस्था परिपक्व हो जाने पर ही इसका प्रयोग हो सकता है इसलिए प्रथम अपने अभ्यास के कमरे में विधिपूर्वक नियत आसन से बैठकर किसी ऐसे पवित्र आत्मा महान पुरुष के चित्र को जिस पर आपकी पूरी श्रद्धा हो ध्यान में लाने का प्रयत्न करें प्रथम वह चित्र बड़ी कठिनाई से एक क्षण के लिए सामने आएगा निरंतर अभ्यास से जब वह चित्र 20 अथवा 30 मिनट के लिए ध्यान के आगे बना रहे तब दूर स्थान पर बैठे हुए रोगी के चित्र को ध्यान मिलाकर लाकर उपरयुक्त प्रयोगों से उनके रोगों की निवृत्ति की जा सकती है किंतु यह प्रयोग एक निश्चित समय पर होना चाहिए और उस समय रोगी अपने कमरे में शांतिपूर्वक आराम से सहारा लगाकर बैठ जाए जाए या लेट और इस प्रयोग को ग्रहण करने की भावना करे। अपने रोग का स्वयं इलाज करना अपने दृढ़ संकल्प शक्ति और आरोग्यता की दृढ़ भावना के साथ उपर्युक्त विधि से अपना रोग भी निवारण किया जा सकता है अथवा एक बड़े दर्पण आयने में अपने प्रतिबिंब पर उपरयुक्त विधि अनुसार त्राटक पास आदि द्वारा आरोग्यता की सूचनाएं देकर रोग निवृत्ति की जाती है परंतु जब पीड़ा के कारण अपनी इस शक्ति का स्वयं प्रयोग करने में असमर्थता हो तब किसी दूसरे अपने शिष्य अथवा अन्य किसी अनुभवी प्रयोगकर्ता से इस शक्ति का प्रयोग करावे और उसमें अपनी शक्ति लगा दे दूसरे की पीड़ाओं को वस्त्र में खींचना कोई कोई प्रयोगकर्ता एक चादर ओढ़ बैठते हैं और रोगी को अपने सामने बैठा कर उसकी आंखों से आंखें मिलाकर पूरे संकल्प के साथ उसके रोग को चादर में खींच लेते हैं तत्पश्चात उस चादर को जला देते हैं पूज्यपा स्वर्गीय परमहंस स्वामी विश्वद्धानंद जी महाराज प्रसिद्ध गंध बाबा के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे अपने श्रद्धालु शिष्यों के रोग और पीड़ा को अपने शरीर में खींच लेते थे परंतु यह कार अधिकतर शिष्यों की गहरी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर था कृत्रिम निद्रा त्राटक मार्जन आदि क्रियाओं तथा सूचना शक्ति से अथवा किसी चमकीली वस्तु में नज़र जमाकर नेत्रों के मज्जा तंतुओं को थकाकर जो स्वाभाविक निद्रा के समान तंद्रा उत्पन्न की जाती है उसको कृत्रिम निद्रा अथवा कृत्रिम निद्रा कहते हैं कृत्रिम निद्रा उत्पन्न कराने की कई सरल विधियां हैं पहला प्रयोगकर्ता पात्र को अपने सम्मुख आराम से बैठा कर उसकी आंखों पर त्राटक करे और उससे कहे कि वह भी बिना पलक झपकाए टकटकी बांध कर उसकी ओर देखे कुछ देर ऐसा करने के पश्चात पात्र से कहे कि अब तुम इतने समय तक अथवा जब तक मैं तुमको आज्ञा न दूँ आँख नहीं खोल सकते तुम कृत्रिम निद्रा में आ गए हो जो तुमको आज्ञा दूंगा वैसा ही करोगे दूसरा एक कागज़ पर सौ बार कृत्रिम निद्रा लिखो और पात्र से यह कहकर पढ़वाओ कि जब तुम अंतिम शब्द पढ़ोगे तब गहरी कृत्रिम निद्रा को प्राप्त हो जाओगे उस समय सारे कार्य मेरी आज्ञा के अनुसार करोगे मेरी आज्ञा से बाहर किसी भी प्रकार न जा सकोगे तीसरा रूई के फोए को बर्फ या बर्फ जैसे ठंडे पानी में भिगोकर पात्र के मथे से नीचे की ओर रखे फिर उसको यह कहकर सूचना दे कि उसको उठाते ही वह गहरी कृत्रिम निद्रा को प्राप्त होगा चौथा पात्र के सम्मुख किसी धातु के कटोरे को रखकर लोहे की छुरी से धीमे धीमे कई बार पात्र को यह सूचना देकर बतावे बजावे की जो ही वह बजाना बंद करेगा त्यो ही वह पात्र गहरी कृत्रिम निद्रा को प्राप्त हो जाएगा पांचवा पात्र के सामने एक प्याला दूध का अथवा मिश्री आदि के टुकड़े खाने के लिए रखकर यह सूचना दे कि इसके समाप्त होने करने की कुछ देर वह गहरी कृत्रिम निद्रा को प्राप्त होगा तत्पश्चात कई विधान मार्जन दे छठवा भृगुटी पर त्राटक करते हुए कृत्रिम निद्रा की सूचना दे सातवा पात्र को प्रभावशाली शब्दों में यह सूचना देकर कि पंद्रह मिनट अथवा आध घंटे में तुम कृत्रिम निद्रा को प्राप्त हो जाओगे उसको घड़ी में समय देखते रहने को कहो आठवां, चुंबक छड़ी हाथ में लेकर प्रभावशाली शब्दों में यह सूचना दो कि इस छड़ी में ऐसी शक्ति है कि जिसके सामने फिराई जाए वही कृत्रिम निद्रा को प्राप्त हो फिर जिस जिसके सामने घुमाते जाओ वही सोता जाएगा इस प्रकार कृत्रिम निद्रा में लाने के कई उपाय हैं प्रयोगकर्ता को समय और आवश्यकता आवश्यकतानुसार अपनी प्रयोग बुद्धि से काम लेना होता है ऊँची अवस्था वाले तो केवल मानसिक शक्ति से ही सारे कार्य कर सकते हैं आरंभ में प्रयोगकर्ता को किसी बारह वर्ष से सोलह वर्ष तक की आयु वाले लड़के पर अभ्यास करने से सुगमता होती है अपनी शक्ति की जाँच इस प्रकार कर सकते हो कि यदि किसी जाते हुए पुरुष के प्रति ताटक द्वारा ऐसा संकल्प करो कि वह तुम्हारी ओर देखे जब ऐसा होने लगे तो समझो कि तुम्हारी शक्ति प्रयोग करने के योग्य हो गई है